सभी को जय मसीह की दोस्तों प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं मोनिका लेकर आई हूँ आज आपके लिए परमेश्वर का सुंदर वचन साथ ही साथ एक सुंदर प्रेरणादायक कहानी के साथ हालिया परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे आइए आज का सुंदर वचन हम पढ़ते हैं योहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय पंद्रह वचन पांच मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फलफलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने में हम सभी को आशीष दे मित्रों मनुष्य आज सफल होना चाहता है मनुष्य आज अपने जीवन में आशीष को पाना चाहता है परंतु क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को सफल होने के लिए ही बनाया है और सफलता का जो एकमात्र रहस्य है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा ही अपने वचन में ही बताया है जिस वचन को अभी अभी मैंने आपके लिए पढ़ा उस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हो याद रखिए डालियाँ दाखलता के साथ सदैव जुड़ी हुई होती हैं और लिखा है कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फलफलता है आज यदि मनुष्य को सफल होना है तो जरूरी है कि उसे परमेश्वर के साथ अर्थात अपनी दाखलता के साथ जुड़ा होना ज़रूरी है आज यदि व्यक्तियों से कहा जाता है कि आप अपने जीवन में यदि सफल होना चाहते हैं आप आशीष पाना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कीजिए संगति में बढ़िए वचन पढ़िए लगातार दुआ बंदगी में बढ़िए लेकिन आज नौजवानों से यदि कहा जाए तो उनके पास जवाब होता है कि उनके पास वक्त नहीं है या तरह तरह के उनके पास कारण ऐसे निकलते हैं जिसके रहते वो प्रार्थना में या वचनों में आगे नहीं बढ़ पाते जिसके कारण से उनका विश्वास भी नहीं बढ़ पाता है और जो चीज वो अपने जीवन में अर्थात सफलता जो चाहते हैं वो सफलता उन्हें नहीं मिल पाती है मेरे प्रियों, आज यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो जरूरी है कि हमें अपने परमेश्वर के साथ सदैव जुड़े रहना चाहिए चलिए आपको एक इससे मिलती जुलती एक सुंदर सी कहानी सुनाती हूं एक बार की बात है एक नौजवान लड़का था वो अपने जीवन में बहुत सफल होना चाहता था बहुत आगे बढ़ना चाहता था जब उसका मूड होता था वो कलिसिया जाता था जब उसका मूड होता था वो प्रार्थना करता था जब उसका मूड होता था वो वचन को पढ़ता था यानी वो अपने अनुसार प्रार्थना और वचन को किया करता था लेकिन लगातार प्रार्थना और वचन में नहीं बना था जिसके कारण से जिस चीज के पीछे वो भाग रहा था अर्थात सफलता के पीछे वो सफलता अभी तक उसे नहीं मिली थी वो बड़ा हताश बड़ा परेशान था बहुत दिनों से एक अच्छी नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था तभी उसकी मुलाकात उसके पासवान से हुई पासवान ने जैसे ही उसे देखा उसे पहचान लिया और कहा ओ तुम हो बड़े दिन हुए अभी तक कलीसिया क्यों आना तुमने बंद कर दिया क्यों कलीसिया तुम अब तक कंटिन्यू नहीं आ रहे तभी उस नौजवान ने तरह तरह के बहनों को बनाते हुए कहा पासवान जी मैं सफल होना चाहता हूं और यदि मैं कलीसिया आऊंगा, वचन पढ़ूंगा प्रार्थना करूंगा, तो वो समय मेरा निकल जाएगा और उस समय में मैं अपनी नौकरी तलाश सकता हूँ मैं दूसरे कामों को कर सकता हूँ ताकि मैं अपने जीवन में सफल हों मित्रों पासवान बुद्धिमान थे वे समझ गए कि इस नौजवान को बुद्धिमानी के साथ ही जवाब देना चाहिए वो कलीसिया से थोड़ा बाहर अपने साथ उस नौजवान को लेकर जाते हैं और एक सुंदर दृश्य को दिखाते हैं वो सुंदर दृश्य जहाँ पर एक पिता अपने बेटे के साथ पतंग को उड़ा रहा था बेटा बड़ा खुश था उस पतंग की बागडोर को पकड़े हुए बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी पतंग नीले आसमान में उड़ रही थी बेटे की आंखों में बहुत ही चमक थी पासवान ने उस नौजवान को उस दृश्य को दिखाया और कहा कि तुम्हें कैसा लग रहा है इस उड़ती हुई पतंग को देखकर? नौजवान ने कहा ये तो बहुत ही सुंदर दृश्य है बहुत ही अच्छा लग रहा है कितना अच्छा हो कि यदि इस धागे को इस डोर को थोड़ा और ऊंचाई तक पहुंचाया जाए थोड़ा और लंबा, और ढील इसे दे दी जाए ताकि ये और आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच सके पासवान ने कहा तुमने बिल्कुल ठीक कहा पासवान ने उस लड़के के पिता से कहा कि क्या आप इसकी बागडोर को इस धागे को थोड़ा और ढील दे सकते हैं पिता ने ठीक वैसा ही किया और देखते ही देखते वह पतंग हल्की हल्की सी डगमगाने लगी अपनी जगह से अस्त व्यस्त होने लगी नौजवान ने सोचा कि इसे और ऊंचाइयों पर जाना चाहिए तो क्यों न इस धागे को ही तोड़ दिया जाए पासवान ने उस पिता से ठीक ऐसा ही आग्रह किया कि क्या आप इस पतंग के धागे को तोड़ सकते हैं पिता ने पासवान के आग्रह को स्वीकार किया और उस धागे को उन्होंने तोड़ दिया और फिर क्या था पतंग देखते ही देखते आँखों से ओझल हो गई वो आसमान की ऊंचाइयों से कहीं धरती की निचाइयों में गुम हो गई मेरे प्रियो वहाँ पासवान ने उस नौजवान को एक अद्भुत सबक सिखाया नौजवान से पूछा पासवान जी ने कि अब तुम्हें क्या लगता है वो पतंग कहाँ गई नौजवान को अब लगा कि शायद उसने ज़्यादा ढील देकर या ज्यादा उस धागे को तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि आज वो पतंग आसमान पर नहीं है आज वो पतंग जिस ऊंचाई पर होना था उस ऊंचाई पर नहीं है लेकिन वो गिर चुकी है अब वो उड़ नहीं रही लेकिन गिर चुकी है पासवान ने उस नौजवान को सबक सिखाया एक सुंदर सबक और बताया कि जब तक उस पतंग का धागा उस व्यक्ति के हाथ में था उस पिता के हाथ में था तब तक वो पतंग ऊंचाइयों पर थी और जैसे ही वो उस हाथ से उस धागे को छोड़ता है वो धागा टूटता है और वो पतंग धराशायी हो जाती है मेरे प्रियो आज हमारा जीवन भी ऐसा ही है जब तक हम परमेश्वर में बने रहते हैं हम ऊंचाइयों पर उड़ते हैं सफलता हमारे कदमों को चूमती है हम अपने जीवन के लिए जो अच्छी चीज़ों को चाहते हैं वो सारी अच्छी चीज़ें परमेश्वर हमें प्रोवाइड करते हैं हमें देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने वैसे ही कहा है कि पहले तुम धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी आप परमेश्वर में बने रहें परमेश्वर आप में रहेंगे और आप जो कुछ परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर वो सब कुछ आपको देगा इसीलिए प्रभु ने कहा मैं दाख लता हूँ तुम डालिया हो और जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है और मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो आशा करती हूं परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा इस कहानी के द्वारा बहुत आशीष दे यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं परमेश्वर में बने रहें प्रार्थना करें वचन पढ़ें विश्वास में बढ़ें और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे गॉड ब्लेस यू